अब आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम होगा संक्षेप से हाथ उठाकर अपनी स्थिति को बतलाएंगे आज चार बजे सुबह घंटी बजने पर उसके बाद भी जो लोग नहीं उठ पाए सोते रहे वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक व्यायाम की कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे सुबह और शाम उपासना की कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे सवाल नहीं आए यज्ञ में जो नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे जो देर से आए यज्ञ में हवन में देर से आए ठीक और बाकी दिन भर की कक्षाओं में जो देर से आए किसी भी कक्षा में देर से आए हुए ठीक आज मौन का नियम किस किसने भंग किया ठीक भोजन किस किसने अधिक खाया आज नहीं खाया चलो अच्छी बात लाभ हो गया तीन दिन में प्यास हो गया बहुत अच्छी बात आज उपासना कैसी रही अच्छी रही जिनकी अच्छी रही वो हाथ ऊंचा करेंगे जिनकी अच्छी रही ठीक है सुबह अच्छी रही और शाम को ठीक नहीं हुई अच्छा जिनकी ठीक नहीं हुई वो हाथ ऊंचा करेंगे उपासना ठीक नहीं हुई ठीक है और इसके अतिरिक्त कोई भूल त्रुटि गलती हुई हो हां मन में आज किस किसने क्रोध किया मन में और वाणी से किसी ने क्रोध किया कठोर भाषा बोली किसी ने जल्दबाजी में झूठ बोल दिया हो हाथ ऊंचा करेंगे जल्दबाजी में बिना परीक्षा किए ठीक रहा चलो अच्छी बात है और बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग किया हो किसी ने कोई बर्तन कोई चक्कर कोई पुस्तक कॉपी पेन दूसरे की वस्तु का प्रयोग नहीं किया बहुत अच्छा ठीक है और इसके अलावा कोई और त्रुटि हुई हो बताना चाहें तो बता सकते हैं हाँ बताइए सुबह की कक्षा में नींद आई ठीक और और कोई बताना चाहें तो ये जो मौन का नियम रोज टूट जाता है कोई खास कारण से टूटता है या संयम कम रहता है इसलिए टूट जाता है संयम कम है हैं? चर्चा होती है किस विषय पर इसी टॉपिक्स पर जो शिविर में चल रहे हैं और संसारी बात तो नहीं करते है संसारी बात तो नहीं करते ना चलो ठीक है दोपहर के समय जो विश्राम का समय है उस समय विश्राम किया उस समय किस किस ने बात की वो हाथ ऊंचा करेंगे विश्राम के समय बात की है वो तो कोई बात है मतलब उस समय डिस्कस तो नहीं किया ना विश्राम के समय आपने किया आपने भी किया ठीक है तो आप देखिए आप दो चार दिन से आपको पता लग गया कि मन पर इंद्रियों पर संयम रखना कितना कठिन है अब नगर में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता वहां तो लगता है हाँ सब ठीक चल रहा है यहां आते हैं कुछ <coughs> रहते हैं शिविर में एकांत में रहते हैं कुछ नियम पालन करते हैं तो पता चलता है कि कहां कहां गड़बड़े चलो अच्छी बात है इससे आपको यह तो पता चला कि कहां कहाँ गड़बड़े और आप कितना नियंत्रण कर पा रहे हैं धीरे धीरे आगे इसमें सुधार होगा बिल्कुल होगा जब व्यक्ति अपने दोष को दोष स्वीकार करता है वो ये स्वीकार करता है कि ये दोष है मैंने कर तो लिया है ये गलत मैं इसको आगे छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा छोड़ भी दूंगा ऐसे ऐसे जो व्यक्ति विचार करता है तो उसके दोष धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक दिन छूट भी जाते हैं जो व्यक्ति दोष को दोष मानता ही नहीं उसके दोष नहीं छूटते जो दोष को दोष स्वीकार नहीं करता और ये कहता है, ये कोई दोष थोड़ी है तो सारे लोग करते एक व्यक्ति से हमारे गुरुजी ने पूछा भाई आप कभी झूठ तो नहीं बोलते तो उसने कहा गुरुजी झूठ तो सारी दुनिया बोलती है कभी ये कोई व्यक्तर था गया है सारी दुनिया के बारे में थोड़ी पूछा था उसके लिए पूछा था व्यक्ति का आप झूठ तो नहीं बोलते ये पूछा था यह थोड़ी पूछा था सारी दुनिया क्या बोलती है तो फिर वो लोग क्या करते हैं वो अपना बचाव कर लेते हैं वो दोष को दोष स्वीकार नहीं करते वो कहते हैं तो सारे ही करते हमने कर दिया तो कौन से नहीं पा तो ऐसे लोग फिर दोष से छूट नहीं पाते तो ऐसा नहीं करना चाहिए बातचीत करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए सावधानी रखनी चाहिए न्याय दर्शन न्याय दर्शन सुबह मैंने बताया था ना एक ऐसी विद्या है बहुत बढ़िया विद्या है इस न्याय दर्शन की विद्या से एक तो हमको सोचने का ढंग आ जाता है समझ में सोचना कैसे चाहिए फिर बोलना कैसे चाहिए यह समझ में आता है संसार में सबसे बड़ी कला है सोचना लोगों को सोचना नहीं आता इसलिए मार खाते हैं तो बहुत बड़ी कला है सोचना ठीक सोचना कैसे सोचा जाए कैसे विचार किया जाए कैसे निर्णय लिया जाए ये बहुत बड़ी कला है और फिर उसके बाद बोलना बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है अगर आप अच्छी भाषा बोलते हैं सभ्यता से बोलते हैं मीठी भाषा बोलते हैं नम्रता से बोलते हैं तो आप लोगों का मन जीत सकते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और अगर झूठ बोलते हैं कठोर बोलते हैं निंदा चुगली करते हैं छलकपट करते हैं धोखेबाजी करते हैं तो जो अपने मित्र हैं वो भी छूट जाएंगे वो भी छोड़कर भाग जाएंगे तो बोलने का इतना परिणाम होता है चाहे तो किसी को अपना बना लो और चाहे अपने भी खो दोनों काम हो सकता हैं तो हमारे ये जो दर्शन शास्त्र है योग दर्शन है न्याय दर्शन है ये हमको सोचना सिखाते हैं बोलना सिखाते हैं और आचरण भी सिखाते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो अध्यात्म विद्या में इनका बहुत बड़ा सहयोग है इन दर्शन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए विधि सीखनी चाहिए उसके अनुसार फिर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकता है तो एक व्यक्ति ने पूछा जी कैसे सोचना चाहिए मैंने कहा चलो एक मोटा सा नमूना बताता हूं कैसे सोचना चाहिए आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए क्या चाहिए हैं जी सुख चाहिए कितने प्रतिशत सुख चाहिए 50 60 80 या 100 सौ संसार में मिलता नहीं मिलता ठीक दुख चाहिए या नहीं चाहिए नहीं चाहिए 50 परसेंट तीस परसेंट बीस परसेंट दस परसेंट या जीरो जीरो संसार में ऐसा होता है कि दुख जीरो हो जाए नहीं होता सुख आपको सौ परसेंट चाहिए या नहीं मिलता दुख आपका जीरो होना चाहिए या नहीं होता तो कहां होता है मोक्ष मोक्ष में सुख कितने प्रतिशत सौ और दुख कितना जीरो और आपको कितना चाहिए जीरो दुख जीरो चाहिए सुख सौ परसेंट चाहिए संसार में मिलता नहीं मोक्ष में मिलता है अब बताइए कहां रहना ठीक है बस ऐसे सोचना चाहिए ये है सोचने का तरीका जो हमको ये न्याय दर्शन सिखाता है ऐसे सोचना चाहिए कि जो चीज हमें मिलती है जहां पर वहां जाना चाहिए जहां नहीं मिलती वहां क्यों रहना आपको मिठाई चाहिए और आप चले गए कपड़े की दुकान पर और आपने दुकानदार से पूछा भाई मिठाई दोगे? बोला भाई हमारे यहां तो है नहीं हम तो कपड़ा बेचते हैं मिठाई तो नहीं है यहां तो क्या आप उस कपड़े की दुकान पर खड़े रहेंगे क्या करेंगे आगे चलो दूसरी दुकान देखो जहां मिठाई मिलती है तो जो चीज चाहिए वो जिस दुकान पर नहीं मिलती तो वहां नहीं खड़े रहेंगे वहां से आगे चल देंगे और जहां मिलती है वहां जाएंगे इसी तरह से सोचने का ढंग ये है दर्शन शास्त्र कहता है आपको सौ प्रतिशत सुख चाहिए और दुख जीरो चाहिए वो मोक्ष में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता इसलिए मोक्ष में चलो मोक्ष की तैयारी करो ऐसे करना चाहिए हाँ नरेश जी बोली क्या पूछ रहे थे हाँ जी हाँ जी जब भी जैसी भी परिस्थिति में आप झूठ का प्रयोग करेंगे वो दोष कारक ही माना जाएगा दोषपूर्ण ही माना जाएगा उसका नुकसान होगा ही अब वो आपकी इतनी मजबूती नहीं है कमजोर व्यक्ति है वो सच बोल नहीं पाता और झूठ बोल जाता है परिस्थितिवश तो दोष तो दोष ही है मजबूरी में बोला अनजाने में बोला उसका दंड थोड़ा कम मिलेगा और जानबूझकर बोला प्री प्लैंड योजना बना करके बोला तो ज्यादा मिलेगा दोष तो दोष ही है जहर तो जहर ही है वो तो अपना नुकसान वैसे ही करेगा जैसा वो है तो आदी तो आदी तो हाँ जी ठीक है ठीक है हाँ तो आपके यहाँ एक व्यक्ति छुपा हुआ है और एक आदमी उसके पीछे पड़ा है पिस्तौल लेके बताओ कहाँ है वो वो यहाँ है कि नहीं है आप उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो है नहीं आपकी बात मान ले वो क्या गारंटी आपको भी पिस्तौल दिखाएगा झूठ बोलता है अभी मैं ढूंढ गया आता हूँ वो आपके घर में घुस जाएगा और सारा छान मारेगा और उसको मिल जाएगा फिर उसको भी मारेगा और आपको भी मारेगा दोनों को मारेगा झूठ तो बोलने में गारंटी नहीं है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा उस बात की गारंटी नहीं है कभी कभी तुक्का लग भी जाता है ऐसा हो भी सकता है आपने कहा भाई यहां तो कोई आया नहीं आप देख लो आप पूरा घर छान लो यहां तो कोई आया नहीं और वो कहेगा भाई अच्छा ये तो ऐसा कह रहा है घर छान लो तो मतलब नहीं होगा हो सकता है आपकी बात पर विश्वास कर लो और चला जाए बार बार से ऐसा हो सकता है पर पहले तो इसकी गारंटी नहीं है और अगर ऐसा हो भी गया तो भी आपने झूठ तो बोला ही उसका उतना दोष तो लगेगा इसको मिश्रित कर्म कहते हैं सुबह बात चल रही थी ना मिश्रित कर्म कुछ अच्छाई ही कुछ बुराई दोनों मिक्स तो झूठ बोला ये दोष है और उसकी जान बचाई ये पुण्य है तो थोड़ा पुण्य मिलेगा थोड़ा पाप लगेगा दोनों मिक्स कहलाएंगे उसको मिश्रित कर्म कहते हैं और लोग इसको मिश्रित नहीं मानते ये समस्या है ये समस्या है कि लोग सच्ची बात को समझते नहीं समझना चाहते भी नहीं उनके दिमाग में जो बैठा है बस वही ठीक है वो ऐसे ही अड़ियल बन के चलते हैं जो अड़ियल होता है हठी होता है उसको सच्चाई कभी समझ में नहीं आएगी सत्य को समझने के लिए दिमाग बहुत खुला रखना पड़ता है चाहे हमारा दोष सिद्ध हो जाए चाहे किसी का भी हो दोष तो दोष है सत्य तो सत्य ही है जो सत्य की खोज करता है उसकी उन्नति होती है तो वो दोष को दोष स्वीकार करता है कि हां झूठ बोलना दोष है और मैं कमजोर हूं मैं पूरा सच बोल नहीं पा रहा मैं अपनी कमजोरी की वजह से अलग अलग स्थानों पर कई बार झूठ बोल जाता हूं यदि वो ऐसा स्वीकार करे तो आगे चलकर उसका वो दोष छूट सकता है वो ये मानता है कि मैं दोष कर रहा हूं यह गलत है मैं इसको छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा फिर वो कोशिश करता भी है और वो गीत आपने सुनी रखा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वो जीत जाते जो मेहनत करते हैं वो जीत जाते और जो बहानेबाजी करते हैं वो नहीं जीतते वो हर बार बहाना ढूंढते तो इस तरह से दोष दोष ही है उसको दोष के रूप में स्वीकार करें और उसको गलत ही माने उसको ठीक करने की कोशिश करें एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है वो कहता है जी गुस्सा करना कोई बड़ी बात है सारे लोग गुस्सा करते हैं मैं भी कर लेता हूं क्या मुसीबत उसका गुस्सा कभी ठीक नहीं होने वाला <laughs> उसको दोष ही नहीं मान रहा कि सभी लोग गुस्सा करते हैं मैं भी कर लेता तो ऐसे ठीक नहीं होगा जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है उसको स्वीकार करना चाहिए हाँ मैं गुस्सा करता हूं एक दिन की घटना सुनाऊ बड़ी मजेदार कई साल पुरानी घटना है अहमदाबाद की घटना है एक परिवार में मुझे कोई प्रवचन के लिए ले गया एक हरिद्वार से बहन जी आई हुई थी वो भी प्रवचन करती थी उनको भी बुला लिया मुझे भी बुला लिया और घर में प्रवचन हो गया सत्संग हो गया हवन हो गया तो उस दिन मैं कुछ पर्चे ले गया था साथ में और उस पर्चे पे लिखा था क्रोध को कैसे दूर करें ये टॉपिक था तो जब प्रवचन शुरू हुआ तो मैंने वो पर्चे सबको बांट दिए जितने लोग आए थे सत्संग और मैं बैठा माइक पर और मैंने कहा देखो जी आज हम इस विषय पर प्रवचन करेंगे क्रोध को कैसे दूर करें तो पर्चे बांट दिए अब जो उस घर के जो यजमान था जिसने मुझे बुलाया था उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले थे वो मुझे पता नहीं था <laughs> मुझे पता नहीं था इसके पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं और बाद में पता चला वो डॉक्टर भी थे वो मुझे आश्चर्य हुआ भी डॉक्टर भी और गुस्सा भी करते हैं चलो खैर जो भी तो वो पर्चे बट गए और वो सामने बैठे थे तो मैंने जैसे ही प्रवचन शुरू किया कि आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्रोध को कैसे दूर किया जाए तो उसके पिताजी जो थे डॉक्टर साहब वो फट बोले बोले ये सब पर्चे वर्चे सब बेकार है पहले आप ये बताओ आपका क्रोध कितना ठीक हुआ पहले अपनी बात करो सीधा ही तो ये कोई हो सकता है पंद्रह साल पुरानी बात हो तब मैं ब्रह्मचारी था सफेद कपड़े पहनता था तब की बात तो वो बहन जी भी वहीं थी जो दूसरी आई थी प्रवचन करने उन्होंने भी प्रवचन किया फिर बाद में मेरा नंबर लगा मैंने भी प्रवचन किया तो जब मैंने शुरू ही किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बात करो आपका आपका गुस्सा कितना ठीक हुआ उन्होंने मन में यह सोचा था कि क्यों कह देगा मैंने तो ठीक कर लिया था उन्होंने मन में यह सोचा था पर मुझसे जब ये सवाल पूछा तो मैंने उनको उत्तर दिया मैंने कहा जी मैं तेरह वर्ष की उम्र में मैंने संकल्प किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा मुझे बचपन में गुस्सा आता था तो एक दिन मेरे मित्र ने मुझे टोक दिया और उसने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि भाई साहब आप तो गुस्सा करते हैं ना ये अच्छा नहीं है इसका रिजल्ट आगे बहुत खराब होगा तो बात मेरे सर में घुस गई तो मैंने तभी संकल्प किया मैंने कहा आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं रोज सुबह उठते ही ये संकल्प दोहराता था कि मुझे गुस्सा नहीं करना खूब मेहनत की और तेरह साल की उम्र से मैंने ये संकल्प लिया और आज से कोई पन्द्रह साल पहले की बात मान लीजिए हैं तो करीब तीस एक साल मैंने इस पर मेहनत की तीस बत्तीस साल तो फिर जब उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ने आप ये सब बेकार बातें यह बताओ आपका गुस्सा कितना ठीक हुआ तो मैंने कहा जी मुझे 30 बत्तीस साल हो गए मेहनत करते हुए और जो है मैंने अब तक पैंसठ प्रतिशत गुस्से पे कंट्रोल किया है पैंतीस परसेंट बाकी है ऐसा बोल दिया सच सच जब ये बोल दिया कि 35 परसेंट बाकी है तो सावधान हो गए उनको खतरा होगा कभी मुझे ही न ठोक दे <laughs> चुप हो गया तो फिर कुछ बोले नहीं वो पर मैंने सच बोल दिया मैंने कहा जी पैंसठ परसेंट ठीक हुआ अब तक मैं बहुत जोर लगा रहा हूं बहुत सालों से और इतना मैंने सफलता प्राप्त की है और जो मैंने सफलता प्राप्त की है मैं चाहता हूं दूसरों को भी सिखा दूं वो लोग भी इससे लाभ उठाएं चलो ठीक है फिर मैंने उसकी व्याख्या